बहुत पुरानी बात है पाली पछाऊ में रहते थे एक पंडित जी बड़े ही कंजूस मक्खी चूज उनकी कंजूसी के कई किस्से मशहूर थे लोग बताते हैं कि एक बार जब पंडित जी की बेटी के हाथ से तेल की कटोरी गिर गई और तेल फर्श पर बिखर गया तो पंडित जी फर्श पर लेट गए और लोड लोड कर तेल अपने शरीर पर पोत लिया आखिर तेल को टिटते देखकर वो यूं ही तो खड़े नहीं रह सकते थे करीब चम्मच भर तेल बर्बाद तो नहीं किया जा सकता था कहने वाले यहां तक कहते थे कि पंडित जी रात को सब्जी दाल में हल्दी नहीं डालने देते थे उनका कहना था कि रात को दाल सब्जी का रंग पता कहां चलता है कहां तक सुनाएं पंडित जी की कंजूसी के किस्से तो एक बार इन्हीं पंडित जी के सामने एक समस्या आई आज सुनते हो मैंने कहा 2 रुपए तो देना 2 रुपए यानी कम ना ज्यादा 2 अरे रुपए क्या पैरों पर लगते हैं जो 2 रुपए दे दूं राम राम राम सुबह सुबह ऐसी अपशकुनी बात जाने दिन कैसा बीतेगा अजीब दिन की तो तुम जानो मैं रात की बताती हूं रात को खाना नहीं मिलेगा हैं खाना नहीं मिलेगा पर पर क्यों इसलिए कि चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी नहीं है हम्म तो चिरवा लो ना लकड़ी आ हा लकड़ी चिरवाने के लिए कुल्हाड़ी नहीं चाहिए महीने भर से कह रही हूं कुल्हाड़ी टूट गई नई कुल्हाड़ी मंगवा दो पर तुम सुनो तब ना ओह कुल्हाड़ी चाहिए <laughs> अरे तू पहले बताती ना 2 रुपए मांग कर बेकार मेरी डांट खाई तो अब सुन लिया ना शाम को मुझे कुल्हाड़ी लाकर दे देना नहीं तो नहीं तो क्या कुल्हाड़ी नहीं तो खाना भी नहीं खाना भला मैं पैसा खर्च करूं वो भी जैसी चीज के लिए शिव शिव सोचने से मेरा कलेजा सेके घर जाता हूं उसकी लोहे के सामान की दुकान भी है हां बस यही ठीक रहेगा बुद्धू सिंह के यहां कुल्हाड़ी जरूर मिल जाएगी तो चलूं बुद्धू सिंह के यहां पंडित जी चले बुद्धू सिंह के घर देखें बुद्धू सिंह के घर उनका काम बना के नहीं पाए लागो पामण जी आशीर्वाद जजमान <laughs> जीते रहो सब कुशल तो है सब कुशल है महाराज आपकी है। ज़्ञान। ज़्ञान। कुशल बस आपकी कृपा है जजमान जजमान जी तुम्हारी कुशलता बस थोड़ी ही ढींकी है बस ए क्यों महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं हमसे ऐसा क्या पाप हो गया पाप नहीं जजमान समय की गति है आजकल तुम्हारी राशि पर शनि का कोप है आ, अच्छा महाराज हां और सिर्फ शनि का ही होता तो एक बात थी उसके दाएं राहु और बाएं केतु भी है आ, आ, आ, आ, क्या होगा बामण जी ओ जजमान उसके पीछे मंगल खड़ा है ये सब शनि राहु केतु और मंगल तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाएंगे अब इस से आप ही सकते हैं महाराज अरे आ, तो हम आए हमने दूसरों के दुख दूर करने को ही तो जन्म लिया है जिदान्यो महाराज तो, तो तो क्या करना होगा? बस बहुत आसान पूजा है, ऐसो मैं कर दूँगा अपने घर बैट कर. <laughs> तुम्हें तो, तो बस कोई लोहे की चीज दान करनी है, लोहे की चीज. कोई ऐसी चीज हो जो लोहे की बने हो, उसमें एक तरफ छेद हो और दूसरी तरफ तीखी हो. याने, याने... � तो बहार दान करनी पड़ेगी तो मैं कर दूंगा महाराज हां जज्मान है इतनी बड़ी चीज नहीं छोटी छोटी इससे छोटी चीज दान करनी पड़ेगी अरे भगवती अरे कहां हो अरे कहां तो आओ कहो जी क्या कह रहे हो आ, देखो मेरी राहु केतु की दशा खराब है ये दशा शनि की खराब है राहु केतु और मंगल उसकी मदद कर रहे हैं अच्छा हां हां उसे ठीक करने के लिए बामन जी को लोहे की छेद वाली चीज जिसका दूसरा हिस्सा तीखा हो दान करना पड़ेगा जजमाने ने हां अच्छा कब जितनी जितनी जल्दी हो जितनी जल्दी हो अभी मिल जाए तो मैं अभी पूजा शुरू कर दूं अच्छा महाराज आप यहीं रुकिए मैं अभी लाई लोहे की चीज हां लेकिन सुनो सुनो जजमान ने याद रहे उसमें एक तरफ छेद हो और दूसरी तरफ नोक हो तीखी हां हां बामन जी मैं समझ गई समझ गई अभी लाती हूं इस लालची बामन को आज अच्छा सबक सिखाती हूं <laughs> लीजिए बामन जी लोहे की चीज <laughs> ये क्या सुई तुम मुझे हे सुई डाल दे रही हो तीखी <laughs> तो है आप ही ने तो कहा था कि लोहे की चीज होनी चाहिए क्या ये लोहे की नहीं है <laughs> देखिए देखिए इसमें एक तरफ छेद भी है हां और हाँ, दूसरी तरफ नोक भी है हां तो बस पर दान लीजिए पर्द। और पूजा शुरू कीजिए <laughs> देर किस बात की है और यूं बेचारे पंडित जी कुल्हाड़ी लेने के चक्कर में सुई लेकर चले आए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 विजिया राजदा, कीम्ती आनन, शांती एसकालरा और वीना हुरा, धुने आंकन दीपक पांडे और पुष्पलता कुमार, निर्माण सह्यूग वंदना निगम, निर्माण एवं प्रस्तुती प्रभुदयाल खटर तथा परियूजिना निर्देशन डॉक्टर एल जी सुम